रोशन सितारे प्रेरित भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर ने पहले के नक्षत्रीय गति की यानी स्टेलर डायने पर कार्य किया 1940 में उन्होंने तारों के वातावरण में विकिरण प्रसार, प्रसारणशील स्थानांतरण यानी रेडिएटिव ट्रांसफर विषय पर शोध किया 1950 में उन्होंने द्रव गति स्थिरता यानी हाइड्रोडमिक स्टेबिलिटी द्रवो में विक्षेप का एक विषय जो एक अत्यंत जटिल परिघटना है पर अनुसंधान किया 1960 के दशक में बेहतरीन दूरबीनों की मदद से पल्सर तथा किशु के सितारों की खोज हुई इन नई नई खोजों की सैद्धांतिक व्याख्या बेहद जरूरी थी चंद्रशेखर ने सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के आधार पर कृष्ण विवर का अध्ययन किया और अपनी उत्कृष्ट पुस्तक द मैथमेटिकल थे ऑफ ब्लैक होल्स में उनकी व्याख्या की यह पुस्तक 1973 में प्रकाशित हुई वे इस विषय पर अंत तक काम करते रहे उनका देहांत 21 अगस्त उन्नीस सौ पंचानवे को हुआ वैसे चंद्रशेखर ने अपना अधिकतम समय विदेश में गुजारा परंतु भारत हमेशा उनके मन में रहता था भारतीय गणित रामानुजन एक आदर्श वैज्ञानिक के रूप में चंद्रशेखर के शरा पुरुष थे उन्होंने मद्रास में रामानुजन इंस्टीट्यूट मैथमेटिक्स स्थापित करने में वित्तीय सहयोग दिया श्रीनिवास रामानुजन की पत्नी अत्यंत गरीबी में जिंदगी बसर कर रही थी चंद्रशेखर ने उन्हें शासकीय पेंशन दिलाने में मदद की चंद्रशेखर का काम के प्रति सम्पूर्ण समर्पण जल्द ही रंग लाया और उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया 1944 में उन्हें लंदन रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया 1966 में उन्हें अमेरिका का नेशनल साइंस पदक मिला भारत सरकार ने उन्नीस में उन्हें पद्म विभूषण ऐसी नवाजा उन्नीस में उन्हें विश्व के उच्चतम पुरस्कार नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया चंद्रशेखर की पुस्तकें और शोध पत्र विज्ञान के क्षेत्र में क्लासिक बन चुके हैं उनका शोध अत्यंत प्रखर और सटीक तो था ही साथ साथ वे व्यक्तिगत और बहुत नायब शैली में लिखते थे चंद्रशेखर के साहित्य और संगीत में गहरे रुचि थी और उन्होंने महान रूसी साहित्यकारों, और चेखो की पढ़ी थीं। थॉमस साहित्यकार बर्नाल्ड शाह और शेक्सपियर उनके प्रिय लेखक थे वे अक्सर कला और विज्ञान के बीच पर भाषण दिया करते थे जिनका विस्तृत रूप उनकी पुस्तक ट्रूथ एंड ब्यूटी एंड मोटिवेशन इन साइंस में पढ़ा जा सकता है संभवतः कुछ अन्य विलक्षण वैज्ञानिकों के काम का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा होगा परंतु तो चंद्रशेखर की छवि उनसे बिल्कुल अलग है उनका पूरा जीवन विज्ञान को समर्पित था नासा ने उनके आदर और सम्मान में उन्नीस में, में दुनिया की सबसे बेहतरीन वेदशाला का नाम चंद्र रखकर उनके नाम और काम को सदा के लिए अमर कर दिया